यम् प्रव्रजनमुपेतमेतृतनों काकात आजुहव पुत्रे तन्मयतया तरव विने दुस्तूतहृदय मुनिमानी युभिलश्रुतिसौर मेंध्यात्मदीपमतिरखता संसारिण क्या पुराणगु तम व्यासोनुमयामी गुरु मुनी नारायण नमस्कृत नर चम देवी सरस्वती व्या तथय मुदीर श्रीराम जय राम जय जय राम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 मुरादारमण हरि गोविंद जय जय श्रीकृष्ण गो गोविंद हरे मुरारे गो मुरा रे के नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जया जय गोपाल जया राधा राधारमण हरि गोविंदा जया जया राधा गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहार लाल की जय नमो महादेवा शंभ शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा नारायण नारायण नारायण हाँ अच्छा क्या हुआ हाँ, आज तो है अच्छा हाँ। वो ओ नारायण बढ़िया बात चंगी गल <laughs> तो एक क्या वो सबने कह दिया गोविंद सब ठीक है हमारा ध्यान था <laughs> तब तब कृपा आ गई ध्यान ज्यादा <laughs> एक आगर व्यति मन उससे एकदम झटका लगा अब हमें क्या करना चाहिए अब समझ में आएगा अच्छा <laughs> जी श्रीमदभागवत दसवा स्कंध चौदाहवी अध्याय का आठवां श्लोक है तत्नुकंपा सुसमीक्ष मणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग्वपूर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाव अनुकंपा का सुसमीक्षण करना चाहिए भगवान की अनुकंपा तो हर क्षण हर प्राणी को सुलभ ही है सूर सुसमीक्षण करने के बाद ब्रह्मा जी ने कही ठीक क्योंकि सूर्य प्रकाश स्वरूप है और उष्ण है भगवान भास्कर प्रकाश स्वरूप और उष्ण है तो प्रकाश और उष्णता बिखेरना विकेरन उनका स्वभाव है अंधकार और सर्दी का निवारण करना उनका प्रभाव है प्रतिबंधक यदि विद्यमान ना हो तो स्वरूप के अनुरूप ही स्वभाव होता है स्वभाव के अनुरूप ही प्रभाव होता है भगवान सूर्य क्योंकि प्रकाश स्वरूप और उष्ण है अतः प्रकाश और उष्णता प्रदान करना उनका स्वभाव है अंधकार और शीतलता शैत्य का निवारण करना प्रभाव है प्रभु मूर्ति कृपा मई है विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज ने भाव व्यक्त किया भगवान कृपा मूर्ति हैं अनुग्रह भगवान का स्वरूप ही है अनुग्रह विग्रह हैं भगवान की कृपा का अनुशीलन करना चाहिए कृपा तो हर व्यक्ति को प्राप्त है अंग्रेजी वाले गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट कहते हैं बिजली तो है उसके करंट हमको प्रभावित नहीं करे इसके लिए फिर शुष्क काष्ठ इत्यादि आलंबन लिया जाता है तो भगवान की कृपा तो हर व्यक्ति को सुलभ है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और अनुभूति के लिए कृपा का सुसमीक्षण अनुशीलन कर्तव्य है दूसरी बात यह है भगवान ने अपने सनातन अंश सरीखे जीवों के कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है दर्शाया है उस मार्ग पर जो चलता है उसे भगवान की कृपा की अनुभूति होती है ठीक भगवान की कृपा हर जीव को सुलभ है क्योंकि सबके माता हैं सबके पिता हैं सबके सुहृद हैं और सबके अंतरात्म स्वरूप ही हैं तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन अब हम मानस पियुष के अनुसार नहीं अर्थ कर रहे अपने ढंग से भगवान की कृपा भगवत रूप ही है टीकाकार तो यूं अर्थ करेंगे आपकी कृपा से कोई आपको जान पाता है आप भक्त गुर चंदन हैं भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं विराजे आपकी अनुकंपा से आपको कोई जानता है भगवान की कृपा भगवत रूपयी है अब इसमें दार्शनिक भाषा और साहित्यिक भाषा का केवल अंतर है हमारे श्याम शरण जी आ गए वेदांत की प्रवृत्ति साहित्यिक शब्दों के द्वारा होती है और वेदांत का रहस्य दार्शनिक दृष्टि से हृदयंगम होता है इसलिए बिना गुरुमुख के वेदांत को समझ पाना कठिन पड़ता है अब दो चार उदाहरण देते हैं आत्मानुभूति यह जो शब्द है साहित्यिक है दार्शनिक धरातल पर आत्मा की अनुभूति कभी संभव भी है क्या अनुभव भी तो नहीं हो सकता अनुभव स्वरूप है न तो असत्य पंचदशी कार्य का बंध्या पुत्र तो अनुभव का विषय इसलिए नहीं बनता कि सत्ता ही नहीं है उसकी और यहाँ तो स्वरूप है अनुभव स्वरूप है तो अनुभव का विषय नहीं बन सकता लेकिन अपरोक्षानुभूति आत्म साक्षात्कार आत्मानुभूति ये सब शब्द प्रवृत्त हैं या नहीं <coughs> तो शब्द तो साहित्यिक हैं अर्थ बिल्कुल विलक्षण है स्वप्रकाश शब्द जैसा अर्थ देता है क्या वैसे ही अर्थ करेंगे साहित्यिक शब्द है अर्थ साहित्यिक नहीं है स्वप्रकाश का अर्थ क्या होगा जो स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित हो लेकिन यह अर्थ हो ही नहीं सकता है, जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो श्वेतर अपने अतिरिक्त शब्द प्रकाशक हो प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें उपचरित हो सविता प्रकाशते के समान अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष हो ऐश तादृक न हो उसी को स्वप्रकाश कहेंगे तो स्वप्रकाश माने अन्यों से प्रकाशित नहीं है न कि स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित है यस्वात्मरतिरव स आत्मतृप्त मानव आत्मरति आत्मसंतुष्टि ये सब शब्द तो साहित्यिक हैं अर्थ अनात्मरति की निवृत्ति है या आत्मरति का अर्थ आत्मरति ही है रति का विषय और रति करने वाला एक ही कैसे होगा व्याकरणों के अनुसार कर्म करती विरोध की प्राप्ति होगी तो हमने कहा कि ये सब शब्द साहित्यिक हैं अर्थ बिल्कुल विलक्षण है इसलिए केवल शब्द को सुनकर जैसा अर्थ परिलक्षित होता है वैसा अर्थ टटोलने पर सिद्ध नहीं होता भगवान शंकराचार्य महाराज ने भगवद गीता के 18वें अध्याय में एक प्रश्न उठाया क्या आत्म साक्षात्कार कर्तव्य है उन्होंने उत्तर दिया कथम भी नहीं संभव ही नहीं आत्म साक्षात्कार तो करना क्या चाहिए और क्यों संभव नहीं है उन्होंने कहा स्वप्रकाश है, साक्षा है। साक्षात अपरोक्ष है इसलिए आत्म साक्षात्कार कर्तव्य नहीं है घटपट के समान बुद्धि सापेक्ष आत्मा का अस्तित्व नहीं है ना तो अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग ही कर्तव्य है अब मैं सीधे आ रहा हूँ कि भगवत कृपा से सब होता है भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता सोई जाने कल जो हमने छोड़ा था यही देहु जनाई जानत तुम्ही तुम ही हो जाय तो यहाँ पर समझना चाहिए एक वाक्य है धनी की कृपा से निर्धनता दूर होगी धन की प्राप्ति से निर्धनता दूर होगी दोनों का अभिप्राय क्या अलग अलग वाक्य तो धनी की कृपा क्योंकि धन तो किसी चेतन के अधीन रहने वाली वस्तु है धनी की कृपा से धन की प्राप्ति होगी एक वाक्य और धन की प्राप्ति से निर्धनता दूर होगी तो धनी की कृपा धन के रूप में ही तो प्राप्त होगी ना सूर्य के अनुग्रह से अंधकार दूर होगा प्रकाश से अंधकार दूर होगा दोनों वाक्यों में अंतर परिलक्षित होने पर भी अर्थ क्या निकला सूर्य की कृपा सूर्य की अनुकंपा, प्रकाश के रूप में ही तो प्राप्त होगी न विद्या से अविद्या की निवृत्ति होगी विद्वान के अनुग्रह से अविद्या की निवृत्ति होगी विद्वान का अनुग्रह विद्या के रूप में ही तो सुलभ होगा तो भगवान की कृपा हम जो अपने हृदय को खोल कर कहना चाहते हैं कुंती देवी ने श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के आठवें अध्याय में जो स्तुति की है उसके रस रहस्य पर अनुशीलन करें तो कृपा ही कृपा परिलक्षित होगी असल में कृपा को कृपा समझने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए कृपा को ही संसारी व्यक्ति कोप समझ लेते हैं गुरु की कृपा को कोप समझ लें माता की कृपा को कोप समझ लें ईश्वर की कृपा को कोप समझ लें तुलसीद कृपा का अनुशीलन कैसे करना चाहिए सुसमीक्ष माना ब्रह्मा जी ने कहा ये तो ठीक है आपकी कृपा का जो सुसमीक्षण करता है अर्थात अनुशीलन करता है अर्थात यह भी प्रभु की कृपा यह भी प्रभु की कृपा यह भी प्रभु की कृपा इसमें एक उदाहरण देते हैं कथावाचक मने आप जैसे महानुभाव बहुत अच्छी कथा कहते हैं। ये है। और आठ आठ घंटे तक हारमोनियम से कथा कहते थकते नहीं बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा भाव निकालते हैं। हमने एक ही बार सुनी है हम लोग तो एक घंटे में बोल जाएं आठ घंटे तक एक साथ कहते हैं बहुत बढ़िया विचारक महापुरुष वृंदावन के रसिक हमारे गुरु भाई और कितनी प्रशंसा करें <laughs> तो उसमें एक बात है कथावाचक कहते हैं एक थे राजा के मंत्री ब्राह्मण उनका अभ्यास था स्वभाव था कुछ भी घटना घट जाए भगवान ने अच्छा किया जो हुआ अच्छा हुआ हृदय से बोलते थे एक बार राजा और वे जंगल में घूम रहे थे कुछ ऐसी स्थिति बनी कि राजा की एक उंगली कट गई राजा ने सोचा मंत्री आंसू पोछेगा <laughs> देखो मंत्री जी ये क्या हुआ उंगली कट गई राजन भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते अब राजा योगी अग्नि और जल इनकी बड़ी विकट कहानी है इनसे लाभ उठा पाना बड़ा कठिन है दूर रहेंगे तो लाभ नहीं उठा पाएंगे ज्यादे घुल मिल जाएंगे तो मर जाएंगे राजा जानते ही है ज्यादे घुल मिल गए मुंह लगवा हो गए और कहीं क्रोधित हो गया तो जेल में ठूस देगा मरवा देगा और बहुत दूर रहेंगे तो जैसे हम दूर रहते हैं कोई राजनेता हमको पूछता ही नहीं <laughs> कि मत कैसे चल रहा है आप कैसे है <laughs> तो राजा से घोल मिल गए तो गए और दूर रहे तो गए और योगी से दूर रहेंगे तो लाभ नहीं प्राप्त करेंगे ज्यादा घुल मिल जाएंगे कहीं शाप वाप दे दिया तो धार हो जाएगा <सक्छद> अग्नि से दूर रहेंगे तो प्रकाश उष्णता की प्राप्ति नहीं होगी ज्यादा दोस्ती कर लेंगे तो जल मरेंगे जल से दूर रहेंगे तो स्नान पान आदि संभव नहीं होगा ज्यादा मैत्री कर ली तो हमारे पास समुद्र है जहाँ हम रहते हैं साल में एक दो व्यक्ति दर्शक भी डूब ही जाते हैं मर ही जाते तो राजा योगी अग्निजल इनसे लाभ उठा पाना सबके बस की बात नहीं है तो मंत्री को उन्होंने जेल में ठूस दिया अरे सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए थी तैने कह दिया कि राजन जो कुछ हुआ हुआ भगवान जो कुछ करते अच्छा ही करते ठीक है राजा मंत्री ने समझा ये भी अच्छा हुआ लेकिन मन में एक बार राजा जा रहे थे रक्षकों से वियुक्त तो हो गए भटक गए कापालिकों के चपेट में पड़ गए कापालिक देवी की पूजा कर बलि देने की तैयारी कर रहा था परीक्षा करना प्रारंभ किया तो उंगली कटी हुई मिली बलिदान के योग्य सिद्ध नहीं हुए छोड़ दिया उन्होंने सोचा ओ हो अगर उंगली न कटी होती तो आज सर ही कट जाता मंत्री ने ठीक कहा था राजन भगवान जो करते हैं भला ही करते हैं बड़ी कृपा है कि आपकी उंगली कट गई झटपट राजधानी आए ब्राह्मण के पास जाकर क्षमा मांगकर उनको मुक्त किया उन्होंने कहा मुझ पर तो सचुच में कृपा थी ही भगवान की गर्दन कटने से बच गई तुम पर यह कृपा क्या हुई कि मैंने जेल में ठूंस दिया राजन और कोई छोड़ देता साथ तो छोड़ देता मैं तो साथ ही रहता मेरी तुंगली नहीं कटी थी मेरी गर्दन कट जाती का के द्वारा तो भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं इसका नाम है कृपा का सुसमीक्षण है कृपा का सुसमीक्षण तुलसीदास जी महाराज से पूछना चाहिए कि आपकी कृपा का प्रभो अनुशीलन कैसे करें हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो कोटिक कही जात न प्रभु के एक एक उपकार आत्मनिरीक्षण भी है और भगवान की कृपा का सुसमीक्षण भी यहाँ दोनों बात इस पद में साधन दा... धाम विबुध दुर्लभ तनु मोह कृपा कर दीनो ठीक है निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम कबूक कणि करुणा नरदेही देत ईश बिनहेत शनि ये सब साधन धाम देव दुर्लभ शरीर मनुष्यों का है वो आपने कृपा करके प्रदान किया ठीक लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने किया कहा कि मुझे इससे भी संतोष नहीं है क्योंकि मैंने आपकी कृपा का जैसा उपयोग करना चाहिए था नहीं कर पाया धन मान धन मान लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष इसी में तो भगवान की कृपा का व्यक्ति उपयोग करता है ना तो फिर अब क्या करें कोटिक मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार फिर भी मैं आपसे मांगता हूं क्या विषय वारी मन मीन थोड़ी देर के लिए बंगाली सज्जन बन जाइए मछली पकड़ते हैं न वंशी के द्वारा हाँ भगवान से कहते तुलसीदास जी ये जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध का नाम विषय ये जल के समान है ये विषय जल के समान है और मेरा मन मीन मछली के तुल्य क्षार सिंधु की मछली भी मछली है और क्षीर सिंधु में मछली या मीठे जल में मछली रहती है वो भी मछली है एक बार मैं स्वामी राम सुखदास जी के साथ था सन सत्तर की बात बहत्तर की बात भगवत गीता पर परामर्श लेने के लिए उन्होंने मुझे कलकत्ता बुलवाया एक महीने लगभग कलकत्ते में अपने साथ रखा एक महीने बंबई में साथ रखा तो मैं तो दिल्ली में पढ़ा हूँ लेकिन कभी बुद्ध पूर्वक इंडिया गेट भी देखने नहीं गया जबकि इंडिया गेट के पास ही रहता साइकल मुझे कोई दे दे तो साइकल सही थी गिर पड़ूंगा चरना भी नहीं आता पढ़ा दिल्ली में ही बाबा होने के लिए जितने गुण चाहिए सब संजो के रखा <laughs> लेकिन वो श्री राम सुखदास जी के साथ जो संत लोग थे अपने ढंग के उन्होंने कहा देखिए आपके कारण जो है काम बिगड़ जाता है हम लोग कुछ देखना सुनना चाहते आपकी रुचि नहीं तो प्रश्न चिन्ह हो जाता है ये क्यों नहीं जाते आप ही क्यों जाना चाहते बिरादरी का प्रश्न है इसलिए आप चलिए हमने कहा क्या करोगे बम्बई घुमाएंगे हमने कहा बम्बई से बचाओ भाई <laughs> नहीं घुमाएंगे लेकिन हम भी तो बाबा हैं इंडिया गेट ले जाएंगे और क्या क्या कहा भूल गए चौपाटी क्या क्या कहा पता नहीं <laughs> तो हमने कहा कोई गलत जगह मत पटक देना बस इतनी कृपा करो तो दूसरी गीता बन जाएगी फिर तो वो ले गए एक जगह जहाँ मछलियाँ पाली जाती थी ठीक है तो वहाँ हमने देखा लिखा है खारे पानी की मछली मीठे पानी की मछली तो बचपन से नयायिकों की भूमि का शरीर है इसलिए नयायिक भले ही ना हो लेकिन भूमि का प्रभाव तो होता ही है हमने और लोग को देखने लग गए हमने वो दिखाने वाले से पूछा भाई इधर इधर की मछली उधर कर दो उधर की मछली इधर कर क्या कहते हो बाबा हमने तो कहा क्या होगा मछली का जीवन जल है मीठे पानी वाली मछली मीठे पानी में रहने वाली मछली को खारे पानी में कर दो खारे पानी में रहने वाली मछली को मीठे पानी में रख दो अरे बाबा मर जाएंगी ऐसा हमने कहा वो यह बात है तुलसीदास जी महाराज की विनय पत्रिका लग गई विषय वारी मनमीन मीन विषय जो है ये जल के तुल्य है मेरा मन जो है मीन मछली के तुल्य है क्षार सिंधु का मीन बन गया है या मन जल तो दोनों का जीवन है मीठे समुद्र का जल की मछली का भी जीवन जल है क्षार सिंधु में पलने वाली जन्म लेने वाली मछली का भी जीवन जल है परंतु मीठे जल वाली मछली क्षार सिंधु में जीवित नहीं रह सकती क्षार सिंधु वाली मछली क्षीर सिंधु में जीवित नहीं रह सकती तो आप थोड़ी देर के लिए बंगाली बन जाइए कोई बंगाली बुरा माने तो मैथिल बन जाइए <laughs> और क्या करिए मछली का शिकार कीजिए तो मारिएगा मत ऐसा चातुर्य पूर्ण स्वीकार कीजिए परम प्रेम मृदु चारों कृपा डोरी अंकुश पद आपके चरण कम्बल में अंकुश के चिन्ह है ना मछली मारते हुए देखा होगा ना आपके चरण कम्बल में आप जहाँ चाहें उसको खींच सकते हैं हम लोग कंप्यूटर से आजकल खेलते हैं खेलने का मतलब कंपोज स्वयं करते हैं यहाँ के सामग्री अक्षर वहाँ जाके पटक देते हैं ये प्रक्रिया होती है आपके चरण कम्बल में जो अंकुश का चिन्ह है ना मछली मारने में उसका उपयोग कर लीजिए और परम प्रेम मृदु चारो चारा के स्थान पर परम प्रेम माता लार प्यार से बच्चे को क्या करती है फुसला लेती है ना अब क्रिपा क्रिपा और कृपा डोरी कृपा की रस्सी बनाइए धागे वागे होते हैं आखिर होगा क्या भाई ओह प्रेम सिंधु क्षीर सिंधु आनंद सिंधु का मीन बना दीजिए मेरे मन को खार सिंधु का जो मीन बना हुआ है इसमें ऐसी सहिष्णुता प्रदान कीजिए तो महाराज के कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध में जब तक कृपा का विनियोग नहीं कर पाता जीव तब तक कृपा भी कोप के रूप में ही फल देती है कठो फीसद एक है श्रेय दूसरा है प्रेय प्रेय लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष लेकिन श्रेय क्या है मोक्ष तो श्रेयो मार्ग पर चलने वाले तो कम होते हैं प्रेय पथ पर चलने वाले बहुत होते हैं इसलिए भगवान की कृपा कैसी और कृपा कैसे मिले तो पहली बात तो है कि जो कृपा मिल चुकी है उसका अनुशीलन कीजिए अनुदर्शन कीजिए देखिए बुरा मत कोई मानना होली है वैधव्य प्राप्त हो अभिशाप है पतिव्रता के लिए नहीं तो आजकल कुछ अभिशाप नहीं हाँ पतिव्रता के लिए जी अभिशाप तो पतिव्रता तो कनती थी तो वो तो कहती हैं मेरी जो ननद जी हैं कौन देव की ये ना हम लोग के सामने कठिनाई होती है बचपन के बाबा संबंध दो ही तीन हमको पता है माता पिता यही सब दो चार उसके आगे हम खड़ा जाते हैं तो किसी को गाली ना लग जाए हम बोले तो इसलिए मौन ही रहते संबंध का अधिक ज्ञान ही नहीं है <laughs> माता पिता भाई बहन इससे आगे पति पत्नी भी सुन सुना के इससे आगे कुछ बोलेंगे तो गरबर हो जाएगा तो देव की तो सदभा थी ना उससे भी अधिक अनुग्रह प्रभु आपने मुझ पर किया मतलब अपनी माँ से भी इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ननद जी सौभाग्यवती न रहें ये है वैधव्य का अभिशाप प्राप्त है लेकिन कुंती क्या कहती हैं यह कृपा यह कृपा यह कृपा भगवान के आश्रित रहें और हर समस्या का समाधान भगवान ही हो जाएं देखिए ऐसी प्यास लगे कि जब तक भगवान ही पानी बनकर न मिलें तब तक वो प्यास दूर ना हो आप लोग सोचते होंगे बड़ा आनंद लूटते होंगे शंकराचार्य के पद पर लेकिन हर पांच दिन पर एक फांसी की सजा हमें प्राप्त होती रहती है आज पोप की ओर से कितने में झुकते हैं कितने में ऐसे ही आता ही रहता है और बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यह शिकार या जाल किसने फेंका है दिल्ली से कहाँ से क्या ठीक है अभी एक घंटा पहले भी एक जाल आ गया बहुत दूर से दक्षिण से के शंकराचार्य को फंसाओ किसी तरह कांग्रेसी या भाजपाई बनाओ किसी तरह क्रिश्चियनों के मुसलमानों के अनुकूल बना दो सावधान रहना पड़ता है तो उस समय जिस समय ऐसी समस्या आवे कि भगवान ही याद आवे आंसू पोछने के लिए कोई जाए वो भी घायल होके भाग जाए तो फिर देखिए कृपा कृपा कृपा कृपा सिंधु में ही अपना जीवन निमग्न मिलेगा पहली बात है कि सोई प्रियतम सेवक सोई, भगवान का जो अनुशासन मानेगा भगवान के बताए हुए जो मार्ग हैं श्रुति स्मृति सम्मत उस पर चलेगा वो भगवान का लाडला प्यारा होगा सीधा उत्तर तो यही है तेरह उत्तर क्या है सब पर भगवान की कृपा ही कृपा है शरीर किसने प्रदान किया इंद्रियां किसने प्रदान की कृपा एक ही दो उदाहरण पर्याप्त है अगर आंखें हम पाओ की ओर नहीं ले जा रहे आंखें माने गोल के यहां हो जाए नैया एक जी व्यवहार कितना बढ़िया चले सूर्य चंद्र को देखते रहिए है हाँ कृपा नहीं है क्या कौन सा अंग कहाँ पर रखें उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो ये सब कृपा नहीं है और अंतर मुख कर देते गोलक को अंधे ही अंधे लोजे इसी पर विचार कीजिए नासू आंसू की धारा बह चलेगी ये यहाँ है कहीं यहाँ हो जाए कान के स्थान पर भी तो कितना व्यवहार कठिन हो क्या कितना व्यवहार कठिन हो आ, कहीं यहाँ हो जाए ओ ले चलिए क्या करेंगे परेशान हो जाएंगे और देखिए ना त्वचा पूरे शरीर में त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान मोटी भाषा में त्वचा की सबसे अधिक व्यापकता है या नहीं आपाद मस्तक बाह्या भयंतर इतनी व्यापकता अगर आँख की हो जाए तो भले ही हो जाए और इससे कम व्यापकता अगर त्वक इंद्री की हो आपकी गोलक का जितना क्षेत्रफल है भगवान ने पूरे शरीर में उतना ही क्षेत्रफल कहीं त्वचा का दिया होता महाराज क्या दशा होती कृपा एक ही विषय पर विचार करिए ना कृपाई कृपाई कृपाई सब तो कृपा है हाँ। कितनी कृपा है जितने क्षेत्रफल से हम देख पाते हैं उतना ही बड़ा त्वक संस्थान होता श्यामाचरणी महाराज क्या व्यवहार की दशा बनती कितने हम लोग संकट में फंस जाते तो ये सब कृपा नहीं है सब कृपा ही कृपा है सुसमीक्षमाण सुसमीक्षमाण सुसमीक्षण करना चाहिए तत्मुक आपकी कृपा का सुसमीक्षण करता है सुसमीक्षण का अर्थ क्या है कृपा तो पूर्व प्राप्त है हर क्षण प्राप्त है कृपा ही कृपा प्राप्त है भगवान की ओर से कोप तो प्राप्त ही नहीं है आ, दुख भगवान की परंपरा में है श्री वल्लभाचार्य जी भी क्या कहेंगे सुख भगवान की परंपरा से है दुख तो अविद्या की परंपरा से है कोप जो है वो प्रकृति कर्म काल इन सब की परंपरा से प्राप्त है कृपा तो भगवान की परंपरा से प्राप्त है और कृपा ही प्राप्त है भगवान की परंपरा से कृपा ही प्राप्त है सुख ही प्राप्त है आनंद ही प्राप्त है तो प्रश्न उठता है कि समीक्षण करे ना समीक्षण के लिए जैसे न्यायिकों के यहाँ आया कि दूसरों को समझाने के लिए अनुमान की आवश्यकता है लेकिन न्याय न्याय रसिक जो होना चाहते हैं वो इतर प्रमाण से सिद्ध वस्तु को भी आ पंचावयव की कसौटी पर पंचावयव के ढांचे में ढालकर विचार करते हैं तो अत्यंत निपुण हो जाते हैं इसी प्रकार जो प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुशीलन करता है जहाँ कृपा मई दृष्टि बन जाए जहाँ देखें वहाँ भगवान की कृपा ही दृष्टिगोचर हो इसके लिए कुंती की जो स्तुति उसमें जो दृष्टिकोण है उसका आलंबन लेना चाहिए जो घटना घटे उसके पीछे कृपा का अनुशीलन कीजिए बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी हमको कोई दो चांटे भी लगा दे ऊपर से जो भी हम अभिनय करें अंदर से हम बहुत प्रसन्न होंगे इस चांटे ने हमको क्या शिक्षा दी चाटे लगनी ही चाहिए जब दक्षिण की तीन बट्टा चार भारत पैदल घूम चुके हैं दो पैसा लिए बिना बद्रीनाथ से रामेश्वरम कन्याकुमारी पांडिचेरी श्रृंगेरी तक तीन बटा चार भारत पैदल तलवे से रक्त ही रक्त गिरते थे तीन तीन दिन तक भोजन नहीं बारह बारह वर्षों तक तो सर्दी ही दूर करने के लिए वस्त्र नहीं जी ऐसे ही बाबा हाँ बाबा बाबा के कष्ट को जानता है गद्दी के लिए बाबा बनेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए ही जो राजनीति में प्रवेश करेगा प्रधानमंत्री बन पावेगा बनेगा तो कैसा बनेगा तो हम कह रहे वो सब अगर भगवान ने तप नहीं करवाया होता उस मार्ग पर नहीं डाला होता तो शंकराचार्य के पद पर आकर बहुरा जाते राष्ट्र के मतलब के नहीं रहते भोगियों जैसा जीवन होता समझ गए ना इसलिए जिसको हम कोप समझते हैं वो उन्नत कृपा की भूमिका होती है जिसको हम असफलता समझते हैं उन्नत सफलता की दृढ़ भूमिका होती है तो राजीव जी को हम और तो क्या पढ़ा सकते हैं ये सब जो है दिन रात प्राण को हथेली पर लेकर हमारा साथ दे रहे हमारा साथ देने का अर्थ मालूम है एटम बम का साथ देना हमारा नाम हिटलिस्ट में है जगहों जगह तो हमारे साथ वाले भी मौत के फंदे में हर समय रहते हैं न समय पर भोजन मिलता है न समय पर विश्राम मिलता है तो हम चलती हुई कार में ही कुछ बोलते हैं तो यह सब हम प्रशिक्षण देते हैं कि भाई यह जो घटना घटी यह बाहर से लगता है घोर असफलता हमारी सारी योजना विफल हो गई नहीं नहीं जो भी असफलता होती है उन्नत सफलता की दृढ़ भूमिका होती है तो कृपा को देखने के लिए भी एक दर्शन चाहिए जीवन दर्शन है न तो भगवान की कृपा ही है इस घटना में भी कोप नहीं है यही तो कुंती देवी जी का दृष्टिकोण है यही कुंती देवी का दृष्टिकोण है यह भी कृपा यह भी कृपा यह भी कृपा यह भी कृपा लेकिन कृपा को कोप न समझ ले सुमिर काम सुख सोच भोगी है भगवान शंकर ने कृपा की क्या कृपा की आज धारा आपने मोर दी पक्षी बात रामानी तो रामानी ही बना देंगे <laughs> क्या भगवान शिव ने सोचा जहां काम तहा राम नहीं जहां राम नहीं काम मेरे इष्ट राम हैं उनसे वियुक्त रखने वाला काम है और मैं त्रिभुवन गुरु कहा जाता हूं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तो मेरा कर्तव्य है कि सभी शिष्यों को राम से मिला दू तो न रहे बांस न बाजे बांसुरी राम से मिलने में बीच में रोड़ा को नटकाता है काम जहां काम तहां राम नहीं जहां राम नहीं काम तुलसी दोहू की रही सक रवि रजनी एक ठाऊ और अंधकार मई रात्रि और सूर्य एक कालावच्छे देन ऐसे रहेंगे एक समय में कैसे रहेंगे तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोला क्रोध था क्या वो क्रोध से काम को भस्म कर देंगे ज्ञान ज्ञानाग्नि ज्ञान ज्ञान नेत्र क्रोध की आकृति है वो ज्ञान है काम को भस्म कर देगा किससे व्यक्ति क्रोध से क्या दार्शनिक दृष्टि चलेगी क्या काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव है महापापना भगवान ने काम को भस्म कर दिया ठीक है जी अब योगी निष्कटक हो गए बार बार प्रयास तो करते थे लेकिन विषय की तृष्णा रूप काम पथक भ्रष्ट कर देता था ओहो गुरुदेव ने बड़ी अनुकंपा की जय हो भोले बाबा अब क्या है काम ही खत्म हो गया राम प्रकट हो गए हृदय अब भोगी कल ही तो विवाह हुआ था इसको क्या जटा वाले को सोझ परिवार लो अब क्या करो मैं भी हूं पत्नी भी है मालपुआ भी है और मैं भी हूं बीच में क्या है खाने की भावना नहीं रुचि नहीं पत्नी को स्पर्श करने का संकल्प नहीं माला भी है पहनने की भावना नहीं क्या हुआ तो क्या हुआ काम सुख की स्मृति काम सुख में महत्व बुद्धि का नाम ही रति है वह काम की पत्नी है काम के मर जाने पर भी अनय विनय के बल पर रति काम को आनंद होकर भी उज्जीवित कर देती है भगवान शिव के अनुग्रह से या तो इतिहास है दर्शन क्या है सुमिर काम सुख सोच भोगी काम सुख की स्मृति काम सुख में महत्व बुद्धि का नाम है रति रति शेष रह गई थी भोगियों के जीवन में अब वहां तो विरक्ति थी लेकिन सफल नहीं हो रहे थे रति पहले मर गई फिर काम मर गया कोई बात नहीं चंगी गल है आगे नहीं फिर काम आवेगा और रति सुरक्षित रह गई और काम भस्म हो गया और काम जी जाएगा वो जी ही गया तो एक ही घटना घटी ना उसको भोगियों ने कोप समझा योगियों ने कृपा समझा ठीक है भोगियों ने कोप समझा योगियों ने कृपा समझा तो कृपा को कृपा समझें इसके लिए भी तो हाँ कमर कसने की आवश्यकता है ना कृपा को कृपा समझें तब तो हम तो कभी कभी समय मिलता है तो बचपन से जितनी घटनाएं याद हैं सबको ताश के पत्ते के समान बिछा कर विचार करते हैं बचपन में माँ का वियोग हो गया उस समय बुरा लगा होगा दो वर्ष के थे बुरा लगा होगा या अच्छा लगा होगा दो वर्ष के थे लेकिन सोचा वो सन्यास पथ तो निष्कटक हो गया अच्छा ही हुआ इसका मतलब नहीं कि मैंने माँ माला फेर के माँ को मारा दो वर्ष का था माला क्या फेरता है पिताजी का वियोग हो गया शायद दो वर्ष का था तो पिताजी का ढाई वर्ष का था तो माता का लेकिन अब सोचता हूँ वो सन्यास के लिए माँ की सेवा ही प्रतिबंधक बन जाती लो लोग निष्क हुए मित्रों ने ऐसी परिस्थिति की छः महीने तक चाकू छोरे भाले लेकर प्राणों को नष्ट करने के लिए उद्यत रहे बड़ा अच्छा था सदा के लिए जन्मभूमि छूट गई दिल्ली के सहपाठियों ने सोचा ये रहेगा तो मैं फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं होऊंगा अध्यापकों को ही विरोधी बना दिया हमने कहा विद्या देवी तुम्हें नमस्कार मेरा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा चल अमुक जगह था विष दिया गया विष ना दिया जाता तो वृंदावन नहीं मिलता देखिए ना और दक्षिण भारत में तीन तीन दिन तक भूखे नहीं रहते हैं यह शंकराचार्य का पद भी मिल जाता तो मैं शंकराचार्य के पद को लेकर डूब जाता और राष्ट्र को नरक में पहुंचा देता ठीक कुछ भी तो अमंगल नहीं हुआ कुछ भी तो अमंगल नहीं हुआ बाहर से देखें तो आज आक्रमण कल आघात परसों आघात कभी चैन पूर्वक नहीं रह पाया अंदर से देखें तो प्रहलाद के समान चैन की वंशी ही बजाते रहा इसका मतलब क्या है सधनों अब हम इधर आ रहे आपकी बात तो आप जानते ही सजादे ज़्यादा व्याख्या कर देंगे आप रामायणी हैं हमने कहा भगवान ने जो मार्ग दर्शाया उस मार्ग पर जो चलता है उसे भगवान की कृपा मिलती है मोटा अर्थ है दूसरी बात है भगवान के पास कृपा ही है कोप है ही नहीं क्या भगवान के पास कृपा ही है कोप है ही नहीं निर्वाण दायक क्रोध जाकर लीजिए जिसको हम कोप कहते हैं वो तो निर्वाण देता है क्रोध की मीमांसा करते थे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज आश्रय पर कारगर होता ही है विषय पर कारगर हो या न हो जैसे आग है ना तिल्ली को घिसेंगे तो तिल्ली के मुख को खाती हुई तो उत्पन्न होगी है विषय अमुक को जला दें कुछ करें वहाँ पर कारगर हो ना हो आश्रय को तो दूषित करती हुई भस्म सात करती हुई आग पैदा होती है अग्नि और क्रोध का स्वभाव एक तरीका है आश्रय इंद्रियाणी मनोबुद्धि जिस अंत करण में है, क्रोध उत्पन्न होगा उसको तो दग्ध करता हुआ दूषित करता हुआ ही उत्पन्न होगा कोई बहुत है उसको गाली दे दें दो चांटे मार दें विषय पर वो कारगर हो या ना हो आश्रय को तो ध्वस्त करेगा ही लेकिन यहाँ है निर्वाण दायक क्रोध जाकर आश्रय विषय दोनों को शीतल करे ऐसा क्रोध क्या श्यामा शरण जी महाराज न्याय की शैली में वेदांत की शैली में क्रोध सिद्ध होगा या क्रोधाभास होगा भगवान के क्रोध का स्वरूप आया रामचरितमानस में निर्वाण दायक क्रोध जाकर निर्वाण माने शीतलता शांति सुख ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोये औरों को शीतल करे आपो शीतल होए, आश्रय विषय दोनों को तर कर दे शीतल कर दे आश्रय विषय दोनों के लिए भूषणप्रद जो क्रोध होगा वो क्या होगा क्रोध होगा क्या उदाहरण देते फिटकरी की डली लीजिए उससे यूं साबुन सबको जैसे घिसते हैं ना कदाचित घिसिए पानी में भिंगा के अब उसके तीक्ष्ण धार से अगर कट भी जाए तो सेप्टिक होने की संभावना नहीं है क्योंकि सेप्टिक की दवा है फिटकरी से अगर चिर भी जाए तो उससे शैफिक खोने की संभावना नहीं है फिर क्या करिए पानी में फिटकरी घोल करके उस पर खूब आव डाल दीजिए फिटकरी से घाव हुआ है ना फिटकरी से चिरा ना रक्त तो बह सकता है लेकिन मरने की संभावना नहीं है क्योंकि फिट लोहे से आपका शरीर नहीं कटा है फिटकरी से कटा है तो भगवान का जो क्रोध स्वप्न की स्वप्न तुल्य ही है सुसुप्ति के सुसुप्ति तुल्य ही है लेकिन मानव के कार्य के अनुसार अन्यथा ग्रहण अग्रहण पूर्वक ही होता है रस्सी को रस्सी न समझें तो सर्पादि समझें रस्सी का अज्ञान अग्रहण रस्सी को सर्पादि रूप में समझना अन्यथा ग्रहण जो भी अन्यथा ग्रहण होता है अग्रहण मूलक होता है तो सुसुप्ति में अन्यथा ग्रहण तो नहीं है और ग्रहण तो है आत्म स्वरूप का अज्ञान तो विद्यमान है लेकिन तत्वज्ञों के जीवन में जागृत और स्वप्न में भी अन्यथा ग्रहण है क्या सुसुप्ति में अग्रहण है क्या तो लीजिए जी सवधन वाइस पसेरी जीवनमुक्त निद्रा समाधि स्थिति ही निद्रा समाधि स्थिति ही एक की सुसुप्ति तो है पर स्वरूप का अग्रहण नहीं है तो सुसुप्ति भी समाधि है या नहीं एक की जागृत अवस्था जागृत है दूसरे की जागृत अवस्था अन्यथा ग्रहण रूप नहीं है क्योंकि भगवत स्वरूप का विज्ञान जगमगा रहा है हरिदेव जगत जगदेव हरि हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु यश मति परमार्थ गति स नरो भव वासुदेव शर्मिति लीजिए तो प्रती को लेकर जागृत स्वप्न सुसुप्ति में साम्य है चिदाभास आभास का अर्थ धर्माभास हेतुआभ आभास माने क्या हुआ धर्म सरिखा परिलक्षित हो धर्म के रहित लक्षण से रहित हो धर्माभास हेतु सरिखा परिलक्षित हो हेतु के लक्षणों से रहित हो हेतुआभष है औचिदाभ चित्त सरिखा परिलक्षित हो चित के लक्षण से रहित हो चिदाभास क्रोध सरीखा परलक्षित हो कृपा के लक्षणों से भी उषित हो तो फिर क्या होगा सचमुच में स्वार्थ रहित गुरुदेव का कोप है देखिये एक सेठ हैं इन दौर में रो रहे थे दिन तो हम कह रहे हमने कहा रोते क्यों मुझे डांटने वाला कोई नहीं रहा महाराज बड़े भाई साहब भी चल बसे पिता माता भी हमने कहा यहाँ तो मनाते हैं कि कोई डांटने वाला है तो मर जाए तो आजकल के यही आजकल के प्राय चले सोचते हैं गुरु है हमारे यहाँ ये घटना नहीं है चले सोचते हैं कि गुरुजी डांट देते हैं बीच में गुरु जी न रहें सासू सासू जी न रहें ये तो हम इतनी बड़ी हो गई डांटती रहती हैं अरे ससुर जी न रहें और शेठ जी क्या रो रहे थे अब सबसे बड़ा मैं ही हूँ महाराज मेरा कान पकड़ने वाला कोई नहीं अब देखिए समझ में फर्क है नहीं एक चाहता है ऊपर की छाया उठ जाए एक चाहता है ऊपर की छाया सदा बनी रहे अब ये दृष्टिकोण में अंतर है या नहीं हम्म, दृष्टिकोण में अंतर है कोई महंतवंत बन जाता है तो सोचता है कोई मुझे पढ़ाने वाला ना आ जाए लोग हम लोग देखते हैं कि वो सौभाग्य का दिन होगा जिन महापुरुषों ने हमको कुछ दिया बहुत कुछ दिया उनका दर्शन हो जाए और बड़ी सभा में उनका यह करने का अवसर मिल जाए अंतर ही तो है तो भगवान के कोप तो होते नहीं निर्वाण दायक कोप जाकर क्रोध जाकर अब लीजिए भगवान का जो क्रोध है वो कृपा कृपा का ही रूप है या नहीं क्यों हो भजन नहीं तामस देहा वैर भाव सुमर ही निश्चर न तथा तो भक्ति योगे न तथा तो भक्ति योगे न तो वैर भाव से जो भगवान का स्मरण करते हैं ये अथा प्रपद्यन्ते अथाम भाव से भगवान का स्मरण करते हैं तो वैर भाव से भगवान उनकी छाती करते हैं ऑपरेशन है या क्रोध है और डॉक्टर जल्लाद दिखता है चलो हंसा हाँ भी दे और इस आगे चलें पूज स्वामी अखंड नारायण युवराज को जो काम बताते थे हंसाते खूब थे वो और दिल्ली की बंबई की बात तो हमारे स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज के एक शिष्य वहाँ सर्जन थे तो लोगों ने कहा उनसे दिखा दिया जाए महाराज को तो जानते ही हैं महाराज को कार पर ले गए और बेचारे डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे उस समय सूचना मिली कि पूछ स्वामी जी आए हैं जो काम हो गया अब जैसे मैं अपने मंगलाचरण के तव में था इतने में कृपा वाली बात आ गई तो दो मिनट तक तो हो सक प्रवचन भी कैसे हो ज्यादा मन एकाग्र हो जाए तो प्रवचन नहीं हो सकता बहिर्मुख हो जाए तो प्रवचन नहीं हो सकता मंगलाचरण में ही ज्यादा मन लग जाए आगे की पंक्ति भूल जाएंगे प्रवचन तो बीच की दशा में ही संभव है विक्षिप्त हो गए तो नहीं ज्यादा एकाग्र होते समाधि लग गए प्रवचन क्या होगा वो तो चीरफाड़ में लगा था बाहर आया स्वामी जी तो आपके नाक को काट दे दुकान ठीक हो जाए जल्दी चलो यहाँ से तो है जल्दा दोके तो डॉक्टर है ना वैज्ञानिक जो अभी आप जो राष्ट्रपति हैं ना मुसलमान सज्जन किसी ने कहा कि अमुख सभा में वो आ जाएं आपके सामने हमने कहा नहीं आवे तो अच्छा एक ने कहा बुला तो लीजिए हम नहीं बुलाते इन सबको बुला तो लीजिए लेकिन हो सकता है कि आपकी गोदी में आकर बैठने लग जाऊ राष्ट्रपति हैं वैज्ञानिक उनको संभालने में उनके अंगरक्षकों की परेशानी होती है कहीं भी जाके बैठ जाएं खड़े हो जाए पेंटे कपड़े खुला हुआ है लोग ढकते हैं डॉक्टर <laughs> तो, आया तो महाराज क्या है अरे भाई जुकाम है हाँ तो नाक महाराज ऑपरेशन कर देते उन्होंने कहा जुकाम हटाने के लिए नाको अब लोग कोई चिकित्सा किसी अंग तो को काटता भी है तो कृपा है या कोप है कृपा है या कोप है तो भगवान तो कृपा ही करते हैं इसलिए भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करें ये नहीं सुसमीक्षण का अर्थ पूज स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे प्रतीक्षा नहीं है अनुशीलन है अनुदर्शन है सुसमीक्षण माने अच्छी प्रकार हर्शन कीजिए यह भी कृपा उसके लिए कुंती देवी यह भी कृपा यह भी कृपा यह भी कृपा बस इससे ज्यादा नहीं भाव आगे चले हाँ जी सबई पुमसा हाँ तो तुलसीदास जी ने जो कहा था विषय वारी मनमीन सबका सार क्या हुआ कि कृपा तो आप करते ही रहे हैं लेकिन सचमुच में अब मुझे समझ में बात आई कि भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध की प्राप्ति ही भगवान की कृपा है कृपा माने कृपानाथ की प्राप्ति जिससे हो वही तो वास्तविक कृपा है वो क्या है भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध जगत से विरक्ति भगवत चरणों में भक्ति भगवत स्वरूप का बोध ये तीन फल मिल जाएं तो कृपा फल गई होता क्या है कोई कोई कहते आपका अभी एक नई विसारण की कथावाचक मिले तो बहुत वर्षों बाद मिले उन्होंने कहा बड़ी लंबी छलांग लगा ली शंकराचार्य बन गए क्या उत्तर देते मन से तो राजीव जैसे राजी बड़ी छलांग लगा ली शंकर मान लो वो छलांग में चूक गए हम सफल हो गए <laughs> कोई कोई कहते आपका तप फल गया अच्छी छलांग लगाई बाल बच्चे वाले होते तो फिर शंकराचार्य थोड़े होते आपने शादी नहीं की फल गई शादी न करना शंकर लि अपनी अपनी दृष्टि अपने हम भी तो ये सोचते हैं ना हम तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं मानते तो क्या मतलब है जी सचमुच में भगवान की कृपा क्या है, है? धन जन की प्राप्ति हो गई ठीक है कृपा है लेकिन अंत में ये सब कोप है या कृपा जी सब जगह जय जयकार हाँ एक घटना सुनाते हैं हमारे यहाँ रऊआ जी रहते नैम सारे में ठाकुर हैं क्षत्री गुरुदेव हमारे किसी को ये नहीं पूछते थे कि भोजन किया या नहीं हाँ ये नहीं स्वभाव नहीं थे हमको हमारे लिए तो कहते इसको मोटा बनाना है बहुत कमज़ोर है अलग बात दूसरी बात कौन है तुम्हारे घर में कौन नहीं कुशल मंगल ये हाँ अपना लेकिन वो एकदम पाँव दबा रहे थे रऊआ जी महाराज की रात्रि में गुरुदेव ने आ, कौन है अच्छा रामेश्वर प्रसाद सिंह के एकाएक पूछ दिया कितने बेटे हैं तीन बेटे अब विचित्र भाषा बोले महापुरुष की भाषा है देखो पाव दबावे बैठे घी चुपरी रोटी दें पूर्ण का फल समझना और थाली में पड़ोसी ही रोटी फेंक दें अपमान कर दें महापुर्ण्य का फल समझना लो महापूर्णि का फल क्यों है पंचदशी में लिखा है महापूर्णिमा माने वैराग्य पूर्णि पूर्णिमा माने स्वर्गप्रद पूर्णि हो महापूर्णि का फल है तब तो आसक्ति कटेगी पुत्र से मुक्त हो जाओगे और लगभग बात वैसी घटी दो हा? लगभग बात वैसी घटी दो बेटे अनुकूल एक बेटे वैसे ही निकले जैसा महाराज में बिना वैसा ही कह दिया ठीक है तो क्या बात है जी अपनी अपनी दृष्टि है ना है? और सच्ची बात क्या है उनको क्या कहें जी आज भाषा हमारी दूसरी हो गई उनको क्या कहें सुविधा है भजन कर लीजिए सेठ जी या बाबूजी या बाबा जी अरे भाई कोई मैं प्रारब्ध का देव का मारा हुआ हूं भजन करू सब परिस्थिति अनुकूल है भूखे मरने वाला हूँ भजन करूं भजन वो करते हैं जो देव के मारे होते भजन नहीं करना है उन पर देखिए और सब परिस्थिति बुरी है अपमान ही अपमान दाने दाने के लिए मोहताज अरे भजन तो कर ले अरे निश्चिंत होता तो भजन करता भजन करो भजन करो निश्चिंत होता तो भजन करता रोटी की व्यवस्था होती है सब दाने दाने के लिए मोहताज भजन करो मतलब क्या है प्रारब्ध अगर बढ़िया परिस्थिति दे दे तो नहीं भजन करेंगे विपरीत परिस्थिति से नहीं भजन करेंगे ये क्या है जी ये कृपा का अभाव है या कृपा के दर्शन का अभाव है अच्छा आप हैं सज्जन हैं बहू बेटी सब अनुकूल रोटी की व्यवस्था अरे भाई भगवान की कृपा है दो, दो माला और जप लें सब तो निश्चिंत कर दिया घर वालों ने और अरे भाई विपत्ति में कौन साथी है दो माला फेर लें अशु आने से क्या होता है लो जी संपत्ति है या विपत्ति हमें तो भजन ही करना है और संपत्ति है या विपत्ति ईश्वर से कोई रहना है। तो एक जगह क्या है कृपा इसीलिए कृपा का अर्थ है हर क्षण हर घर भगवान का सदा ही मंगलमय वरद हस्त मुझ पर विद्यमान है ज्योतिषियों की जीविका में नहीं हरता लेकिन अंतरंग बात कहता कहता हूँ ज्योतिषियों से पिंड छुड़ाइए तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा नहीं तो ग्रहों के चक्कर में ही फरते रहे ज्योतिष ठीक है लेकिन सन्यासी के लिए ज्योतिष जनपत्री दिखाते रहें शंकराचार्य बनने का मुहूर्त आया या नहीं महा मंडेश्वर होने का कुछ इसमें लक्षण है या नहीं लो जी भी कोई बात कृष्ण ग्रह आत्मा एक ग्रह को घसने दीजिए पूरा जीवन नवग्रह सब अनुकूल ही रहेंगे उस कृष्ण ग्रह से भगते रहिए नवग्रह अनुकूल होकर भी खाते ही रहेंगे तुलसीदास जी ने बात तो व्यंग्य की कही लेकिन दर्शन भरी बात कही सूर्य सारे तीर बिन नीर दुख पाएगो गो वही विश भोजना जो सुधा सानी खाए सूरतरु तरह है दारिद्र सताएगो एगो नैम में प्रायः पूरी विनय पत्रिका प्रायः याद थी उन महापुरुष की कृपा से अब तो हो गए बहुत पूर्व विनय पत्रिका के जानकार पाठ का कुछ अवसर ही नहीं मिलता गीता के भी सातों सौ याद थे पाठ का अवसर नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ता नहीं कम से कम दो घंटा रोज ही और अवसर मिल जाए तो आजकल भी चौदह चौदह घंटा रोज पढ़ लेता हूँ उसमें साथ वाले कुरबराते भी रहते सह लेता हूँ कुरबराते इसलिए कि कार्यक्रम अस्त व्यस्तता हो जाती पढ़ना नहीं छोड़ता किसी ना किसी ढंग से तो मैं एक संकेत करता हूँ तुलसीदास जी ने कहा राम जी को भूलोगे अर्थात राम की कृपा से दूर रहोगे अरे गंगा के तट पर बिना प्यासे पानी के बिना बिना प्यासे मरोगे बिना पानी के मरोगे कल्प के नीचे आकर के दरिद्र बने रहोगे और अमृत में शान कर भी भोजन करोगे तो विष ही बन जाएगा लो जी ठीक है इसलिए कृपा का अर्थ क्या है उस ढंग से भगवान हम्म अनुग्रह का अनुशीलन करें जिसका विनियोग भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध में हो अब मैं अपने जीवन का एक रहस्य भी बताता हूँ अपने डॉक्टर गोविंदानंद जी जब मैं तीन साल इस पद पर लगभग रह गया तब उन्होंने पूछा अनुभव बताइए हमने कहा जो अनुभव पहले था वही अनुभव आध्यात्मिक आज भी है आगे भी रहेगा मेरे जीवन में अशुभ नाम की कोई चीज न थी न है न होगी कारण क्या है ये जो दत्तात्रेय महाराज का संवाद है न यदु से प्रहलाद से उसका हमने नई में गुरुओं की कृपा से एक 108 से कम 108 से कम अध्ययन नहीं किया अभी भी करते रहते हैं। विधि मुख से निषेध मुख से शिक्षा लेते रहिए सबसे ऐसा नहीं करना चाहिए इनके समान नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए और फिर क्या है पूरे विश्व को विश्वविद्यालय बनाइए सब से शिक्षा लीजिए और शिक्षा का परिवसान भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध में कीजिए सारे ब्रह्मांड की संपत्ति को आप पचा जाइएगा फिर भी बौराइयेगा नहीं हमको तो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध में हर घटना का विनियोग करना जिसको सद गया वो भगवान की कृपा उसके जीवन में फल गई अमुक घटना का भक्ति की पुष्टि में विनियोग कीजिए अमुक घटना का वैराग्य की पुष्टि में विनियोग कीजिए अमुक घटना का भगवत प्रबोध की परिपुष्टि पुष्टि में विनियोग कीजिए कु देवी की दृष्टि और दत्तात्रेय महाराज की दृष्टि दो औति ब्राह्मण ने जो ना यम जलो में सुख दुख कहे तो न देवता ग्रह कर्म काला मन परम कारण म मनंती संसार चक्रम परिवर्त देखिए ये अपने मन को समझाना ही तो जितम जगत के न मनो ही ये ना भगवान शंकराचार्य महाराज अपने मन को समझाना आ गया बहुएं मान जाएंगे आजकल कल यही शिकायत एक जगह एक वकील साहब कुछ कह रहे थे ज्यादा ही बोल रहे थे उनका एक नाती बेटी का बेटा पीछे बैठा था संकेत करता है मेरा नाना पागल है सुनिए मत एक जगह बुढ़ी माता लाठी टेक के सुनाने लग गई ना हमारा परिचय ना कुछ पहले तो का बेटा जुग जुग जियो उसके पोता ने कहा आशीर्वाद देने वाले शंकराचार्य इनको ये नहीं कहा जाता हाँ तो बेटा जुग जुग मधी हो <laughs> उसके बाद वो हरियाणा के थी रहती थी भोपाल में अपने कुछ ना कुछ बोलने लग गई तो अब हमारा समय और शंकराचार्य क्या समझे पीछे उसकी पुत्र थी हम जानते किसी को नहीं थे उसके घर में पहली बार आए थे केवल भिक्षा के लिए आए थे कहीं भिक्षा मिली नहीं थी तो ब्राह्मण का घर से ही शंकराचार्य होने के बाद की बात बहु ने संकेत करके कहा बात मत सुनिए पगली हैं आजकल यही स्थिति है बहु रानी किसी सासू को शायद पगली न समझे ऐसा संभव नहीं बड़ी विकट परिस्थिति है नए नए जो बच्चे टेलीविजन मार्का जो पोते हैं वो पिता पितामा सबको मूर्ख डार्विन छोड़ी है ना सबको अपने से मूर्ख ही समझते है उस दशा में भी बैराज नहीं आवे तो कृपा की क्या बात इसलिए मूल बात यह है अपने मन को समझाने की विद्या है या नहीं तो हमने भागवत ये परमहंस संहिता है जी परमहंस बनाने की सारी सामग्री है इसमें परमहंस बनने के लिए बनने माने निष्ठा अभिव्यक्त करने के लिए एक तो हमने बताया कि कुंती की स्तुति का अनुशीलन करें अपने लिए कथा जमाने के लिए नहीं अपने लिए हाँ दूसरा हमने कहा दत्तात्रेय महाराज और ये लगभग ये सब चीजें नीम सारण के महाप्रभु महापुरुष की अनुकंपा से हमको उन्होंने संदेश दिया तो उस पर हम बहुतों को बताया हमने तब से गांठ बांध ली कुंती देवी का बहुत अनुशीलन किया है और हमारा जीवन उससे मिलता जुलता है दूसरा हमने बताया दत्तात्रेय महाराज ये भी मिलता है निसारण में जो आप बुरा मतलब ना हमें तो जो आता है मन में कह देते हैं निष्ठा सब रखते आप जानते ही और जो लोग थे जरा अपने ढंग के थे अवसरवादी उनको हजारों रुपये मिलता था जो ग्रंथ चाहिए खरीद कर पढ़ो हमको तो मंझन के लिए भी कभी कुछ पैसा नहीं मिला न मांगा और पैसा हम ही इकट्ठा करते थे ये भी बात हाँ इतनी ईमानदारी से न उन्होंने एक फल कभी दिया हमार ये नहीं कि वो अपक्षपात हमको महान बनाना चाहते थे हाँ ना जी नाम लेते ही आ गए उधर मत जाना तो न एक फल उन्होंने दिया ना हमने कभी लिया समझ गए तो जो पाँच पाँच की पुस्तकें उन्होंने मंगा के पढ़ते थे तो हम तो एक भी दिल्ली की पढ़ाई छोड़ के तो बाबा हुए थे एक भी पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं एक दो वही एकादश स्कंद आदि तो हमने सोचा फिर विद्वान बनने का मार्ग क्या अपना भाई तो दत्तात्रेय महाराज ने जो विश्व को ही विश्वगुरु बना लिया पच्चीस गुरु बनाए ना चौबीस बाहर और पच्चीस मां संख्यों के यहाँ कितने तत्व है हाँ बस माने सारा ब्रह्मांड है हमारा हमारा गुरु अध्यात्म पुरुष आ गया या नहीं और चौबीस बाहर के महातत्व से लेकर पृथ्वी पर्यत तो नहीं विसारण में हो वो लोग लगवाते थे हमारे पास कोई पढ़ने की पुस्तक नहीं एक दो होती भी थी तो देवता लोग हाँ हटा ले चुरा लेते थे हमने कहा कोई बात हम गोमती किनारे बैठने लग गए और हम पृथ्वी को पढ़ने लग गए पानी को पढ़ने लग गए प्रकाश को पढ़ने लग गए पवन को पढ़ने लग गए आकाश को पढ़ने लग गए शरीर को पढ़ने लग गए अपने आप को पढ़ने लग गए और 10 दिन में परीक्षा क्या होती थी पुस्तक पढ़ने वालों के सामने खड़ा कर दिया जाता था वो लोग बोलते थे पुस्तकों से हम बोलते थे प्रकृति और परमात्मा से संभवता भगवान की कृपा से यहाँ प्रकृति और परमात्मा की वाणी सब पे छा जाती तो सारे ब्रह्मांड का विज्ञान आ जाए सबको अपना गुरु समझें, सब में अपनी भावना रखें इसके लिए दत्तात्रेय महाराज का दृष्टिकोण अब बोटी बोटी काट देखो ही, तो भी हृदय से कोई उस पर आक्रोश ना हो कि्छु ब्राह्मण का भिक्षु गीतम जीवन में ब्राह्मी निष्ठा जैसे कहते हैं ना, अमृत कोई जैसे गन्ना चबाना न पड़े गन्ने का रस कटोरे में दे दे और पी लें आप मूर्त स्थित प्रज्ञता ब्रह्मनिष्ठा अगर एकदम ततिक्षु ब्राह्मण ने जो एक एक मेरे सुख दुख के हेतु नहीं है इस पर जो अपना दार्शनिक भाव व्यक्त किया है उसका अनुशीलन करना चाहिए नायम जनों में सुख दुख का हेतु तो भगवान की कृपा प्राप्त ही नहीं होगी पच भी जाएगी बस अब जो है पाँच सात मिनट स वै पुसा पर धर्म यथो भक्तिरजोक्ष अहैतुक्य प्रतिहता यीज आत्मा सं आत्मा काीय्रसीद शुद्ध हो जाए शांत हो जाए संप्रसाद निर्मलता एकाग्रता निश्चलता अधोक्षज भगवान में अधोक्षज माने परसों बताया अक्षज अक्ष ज्ञान शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान ये सब जिससे आधा है अर्थात स्वरूप भूत विज्ञान वही भगवान है यज्ञान मद्वयम आगे कहेंगे अखंड विज्ञान घन ज्ञान अखंड एक सीतावर वही अधोक्षज है अधोक्षद का भक्ति प्रस्थान से भी अर्थ कर दें। टीकाकारों ने क्या लिखा वो जाने हम अभी टीका देखकर नहीं आ रहे बहुत कार्यक्रम व्यस्त है वैसे बस अधोक्षज का भक्ति प्रस्थान से अब अर्थ कर दें भगवान के श्री विग्रह से जो शब्द स्पर्श रूप �रस गंध ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति होती है ना वो क्या है अक्षज नहीं है क्योंकि भगवान जो है इंद्रियों से रहित हैं या नहीं भगवान का जो विग्रह है वो तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है अक्षर तो ग्राह भी नहीं है और अक्षज भी नहीं है भगवान के श्री विग्रह से निष्पन्न शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमने वाक इंद्रित से बोला शब्द की निष्पत्ति हो गई है अक्षजन्य शब्द हुआ न ऐसा नहीं है वह भगवान का श्री विग्रह परम दिव्य है परम दिव्य है इसलिए ये जो अक्ष जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध और, और इनके बोध है इनसे भगवत विग्रह से निकलने वाला शब्द स्पर्श रूप रस गंध बहुत विलक्षण है बहुत विलक्षण हमारे सुबोधिनिकार बल्लभाचार्य महाभाग ने यह विचार किया भगवान जब दिव्य है तो भगवान का दर्शन कोई इन्हीं इंद्रियों से संभव है क्या तो भगवान ही अनुग्रह करके इंद्रियों में वह दिव्यता का आधान करते हैं उस दिव्यता का जिससे उनका दर्शन होता है तो इंद्रिय भी भगवान ही बनते हैं भगवान विग्रह भी भगवान ही बनते हैं आकाश शरीरम ब्रह्म उपनिषद एक उदाहरण दे दे भगवान के शिव विग्रह के संबंध में यह जो सूर्य है या तेज तेज है ये कोई विग्रह युक्त मान लीजिए देवदत्त बन के सामने आ जाए तो वहां रूप नेत्र और सूर्य में अंतर होगा क्या रूप अधिभूत नेत्र अध्यात्म सूर्य अधिधेव अधिभूत होता है ग्राह्य अध्यात्म होता है ग्राहक अधिधेव होता अनुग्राहक अजीब होता है ये यदम तेज जगत धारक हाँ? तो जब तेज मूर्त विग्रह युक्त मान लीजिए देवदत्त के रूप में प्रकट हो गया तो वहाँ रूप नेत्र और सूर्य की विभाजक रेखा होगी या प्रातितिक होगी प्रातितिक होगी तो भगवत विग्रह से जो शब्दादि प्रकट होते हैं वो भगवान के अनुग्रह से प्राप्त नेत्रादि के द्वारा ही अनुभव गम्य होते हैं ये भी विलक्षण बात भक्ति कैसी होनी चाहिए अहेतु की अप्रतिहत होनी चाहिए हेतु माने फलानुसंधान से रहित लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष की भावना से रहित हो अप्रतिहत हो माने अनुकूल परिस्थिति आने पर कटे नहीं काल कबलित ना हो बड़ी विचित्र बात अधिक समय ना लेकर ना देकर तो हरी अनंत हरी कथा अनंता साहित्य भाषा में दो चार वाक्य बोलते हैं भोजन करके व्यक्ति जब तृप्त हो जाता है तो मानो थोड़ी देर के लिए उसके मन में भाव उत्पन्न होता है मिट गई सदा के लिए भोजन की दास्ता काल मुस्कुराता है अरे बच्चू क्यों डींग मारता है जठराग्नि बनकर जठरानल बनकर भोजन को पचा डालूंगा फिर तुझे भोजन की दास्ता प्राप्त होगी फिर दाने दाने को महत्व देगा कमनीय वस्तु का सेवन संस्पर्श आदि करके व्यक्ति समझता है अब इस विषय व्यक्ति के दास्ता कट गई काल मुस्कुराता है हाँ अरे भाई समय आने पर मैं फिर काम कला का उद्रेक कर दूंगा फिर तुझे इन सब त्यागे हुए इत्र फुलेल आदि के गुण का पता लग जाएगा श्मशान में जाकर आजकल तो श्मशान में भी कुछ नहीं सिगरेट पीते हुए जाते हैं ताश खेलते हैं माने जो जो तरने के रास्ते थे सबको मरने का रास्ता बना दिया विकास के नाम पर फुहर पना कहीं भी वैराग वैराग्य का स्रोत ही नहीं रहने देंगे विकास के विटामिन के नाम पर सबको खा जाएंगे अब तो बच के भगना चाहिए कौन किसको विटामिन समझ ले <laughs> हाँ। सारा संसार मुँह फाड़ कर दौड़ रहा है न जाने वो किसको विटामिन समझ कर खाने लग जाए भग नहीं चाहिए बड़ा विचित्र समय ये विकास के नाम पर भारतीयों को वो पागलपन ये सब आते नहीं हम लोगों के पास हम सिद्ध करें हम लोग श्यामा शरण जी हैं ये सब कोई कथा भी नहीं सुनना चाहेगा वो तो नाच पर आइए बुढ़ापे में भी सारे ये सब सीखिए तो सुनेंगे ना बुढ़े बुढे कथावाचक जी पचपन साल में ढोलक मजीरा और हारमोनियम पर आ गए लो हम बुरा नहीं मानते कीर्तन आदि तो लेकिन ये जनता को रिझाने के अलावा और कुछ है ही नहीं क्या ये सब निंदा नहीं कर रहे लेकिन पचपन साल विरक्त हुए हो गए अब अब अंतिम समय में हारमोनियम ढोलक राग रागनी क्या गल है जी कोई समझ में आता है क्या ये बड़ी विचित्र बात है तो यहाँ पर क्या है जी काल कवलित जो वैराग्य नहीं होता है शमशान भी अब वैराग्य का पात्र नहीं रहा। में जाकर भी वैराग्य नहीं होगा हमने एक बार क्या किया कि स्मशान में दो चार दिन गोरक्षा की भावना से तिहार जेल मैं तो बावन दिन रहा सन में जी तो कोई आश्रम में जाए तो ललकारे बाबा लोग भोजन देने में बाबा तो था ही तो ये जो है निगम बोध घाट वहाँ पर वैसे स्मशान में अपना सो जाता रात में और किसी तरह भोजन पा लेता पाँव के छाले मिटेंगे फिर जाऊँगा गोरक्षा के लिए जेल में ये भावना थी तो विचित्र कहानी हमको शमशान में दिखाई पड़ी एक तो अघोरी था वो चाय वाय सब वही चिता की आग में हाँ और एक वहाँ सफाई कर्मी की पर, थी देवी कोई हाँ वो अब सब वहाँ संसार की ऐसी चर्चा स्मशान में पलेगी ये तो मैंने कल्पना नहीं की थी लो जी जहाँ चाहिए कर वासा वहाँ निशाचर करें निवास स्मशान में भी जाकर राग ही पाला हम बच्चों ने बचपन में अपना विभाग बनाया था ब्राह्मणों ने दस ब्राह्मण हम थे हमने कहा विद्यालय में अगर हम नहीं होंगे और कोई गांव में मरेगा ब्राह्मण कुल में शमशान अवश्य जाएंगे दस वर्ष में हमने ये नियम बनाया या आठ वर्ष में सत्रह वर्ष में तुम बाबा हो गए कोई भी मरता युवक युवती मरे वृद्ध मरे बालक मरे गांव में है तो हम सब पांच सात व्यक्ति जाते और मुर्दे को जलते हुए देखकर कर कुछ सीख कराते तो यहां पर काल के द्वारा जो कबलित ना हो वह वैराग्य ही वैराग्य है काल मुस्कुराता है एक बात कह दे शरीर में झुरियां पड़ गई इसलिए बाबा बनने जा रहे हैं झुड़िया जब हट जाएंगे तब बाबा नहीं रह जाएंगे या जब झुरियो से रहित तो नया शरीर कोई सामने लाके रख देगा ऐसा शरीर तो चाहिए हाँ हाँ भाई दे दो अभी अभी दे दो हाँ ओ बाबा गिरी नहीं टिक वही राग कहते उसको है जो अप्रतिहत हो काल के द्वारा कवलित ना हो भक्ति उसी को कहते हैं जो काल के द्वारा कबलित ना हो और बीच में कोई हेतु ना हो हेतु माने भक्तिया संजातया भक्तिया हमारे गौड़ी संप्रदाय के महापुरुषों ने लिखा अरे भाई पेड़ में रख लगा हुआ जो कच्चा आम है वही तो पके आम के प्रति हेतु बनेगा भक्ति का साधन भक्ति ही है पराभक्ति का साधन अपराभक्ति है ऐसे विवेक विमल विवेक का साधन विवेक ही है काल के द्वारा कबलित नहीं होनी चाहिए भक्ति अपने आप में पुष्ट हेतु है हेतुअतर ना हो कोई भगवान की भक्ति फल है या नहीं अंतिम बात आज के प्रवचन में ये है कोई कहे ले लो ले लो अंत की शुद्धि ले लो यज्ञ का फल अरे भाई ये कौन सा फल है बेटा मिल जाए तो फल पत्नी मिल जाए तो फल अंतरण की शुद्धि को कहते हो फल आत्मा राम को कहा महात्म संन्यासी महोदय ने वैराग्य ले लो वैराग अरे बाबा वैराग तुम्हारे घर में रहे हमारे घर में तो बालक सही है वैराग्य देने आ गए लो जी हाँ तो ये क्या मतलब हुआ जी मतलब ये हुआ की काल के द्वारा वैराग्य कटे नहीं काल महाविकराल है काट देता है भले ही एक और अंतरंग रहस्य बतावें जल स्वामी तो पसंद नहीं करते थे कुछ चीज़ें क्योंकि धनी परिवार में शरीर हुआ धनी होके शरीर छोड़ा और त्यागी तपस्वी संत कुछ कुछ जानकारी के लिए जीवन में दो चार महीने मोटा शरीर चाहिए ताकि भ्रम मिट जाए कि मोटा होता तो मंच जमा पाता और कुछ समय बहुत शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुबला शरीर चाहिए तो जीवन में कुछ समय धन भी चाहिए ताकि डुबकी लगाकर देख ले कि धन सुख देता है दुख और जीवन में बहुत सी चीजें जो है वो निर्धनता दरिद्रता से ही मिलती है जो धनी लोग उसको कभी पा नहीं सकते बड़ा सुख है दरिद्रता में हा? तो जब स्वामी जी कहते थे ये सब धरोहर अपने पास रखिए भगवान जो धरोहर की प्रशंसा करते हैं उसके लिए भी कौन कौन से धरोहर है पिंगला का वैराग्य देखिए हेतु तो बहुत गर्ित है नैराश्यम परमम सुखम लेकिन वो टूटा क्या वैराग्य किसी कहे भाई कीचड़ में है मणि तो मणि है ले लो धो लो मिथिलाी में मेरा जन्म हुआ विदेहों की नगरी में जन्म हुआ हाय शरीर को अर्थ के लिए बेच डाला अब तो रमारमण के लिए जीवन समर्पित बाद में भले ही कोई करोड़पति आए हों पिंगला का धैर्य टूटा क्या हेतु कुछ भी हो ठोकर लग के जब हम बचपन के बाबा थे ना बड़ी गालियाँ सुनी हैं गृहस्थों की यहीं तक गृहस्थ अच्छे हैं जब तक सोता है मलिट्री वहीं तक अच्छे है जब तक सीमा पर होते हैं ट्रेन में अगर ये मिल जाए तो उत्पाते ही करने दे कहाँ गोली चला दे कहा गाली दे दे कुछ पता ही नहीं वहीं ठीक है गृहस्थ लोग आप लोग यहीं तक ठीक है जब ट्रेन में जाते हम लोग अरे बाबा सारी गृहस्थी तुम्हारे ही पास है कहाँ आ गया हाँ। और तुम यहाँ हो भगवान भगवान क्या चीज होते है? मेरे बच्चा नहीं है यहीं मैं पेशाब कराऊंगी हाँ? और लेके जाते हमको दिखा दिखा के बेचे के ताकि वो हम तो हम सोचते इसीलिए व्यक्ति सरकारी साधु बन जाते मैं भी सरकारी साधु बन... ठीक ही बात है चौदह फर्स्ट क्लास के पास भी है हमारे ही पद पर, पर जो है और यहाँ वीआईपी के रिजर्व सीट भी नहीं है हम तो पास मांगते भी नहीं तो ये दुर्गति गृहस्थी लोग ट्रेन में करते हैं कि लगता है अचाज तक मुसलमान ने दुर्गति नहीं की ग्यारह वर्ष में चार पांच मुसलमान मिले इतने शीलवान भले उनको ना पता हो कि मैं शंकराचार्य कोई कोई कहते हैं बाबा गृहस्थ इतनी सामग्री बटोर के सारी सामग्री तुम्हारे पास मन में मैं उत्तर देता हूँ अरे मूर्खो तुम्हारे लिए शमशान में जाने के लिए कफन है और हॉस्पिटल के मरहम पट्टी हमारे पास है हिंदुओं को बचाने के लिए सारे सामग्री और क्या हमारे पास हम क्यों दरदर घूमते हैं क्यों दरदर घूमते हैं हिंदुओं के लिए घूमते हैं और गाली कौन देता है हिंदू गाली देते हैं तो हमने संकेत किया सर जनू क्या संकेत किया कि सावधान रहना चाहिए और भले ही पिंगला को वैराग्य हुआ गर्ित दशा में लेकिन वो वैराग्य काल से कबलित नहीं हुआ ब्राह्मण को ना धन के नष्ट हो जाने से स्वजनों के स्नेह नष्ट हो जाने से वैराग्य हुआ लेकिन वो वैराग्य टूटा नहीं और ऐल राजा को उर्वशी के फटकार और तिरस्कार से वैराग्य हुआ तो हम जो कह रहे थे बचपन में लोग क्या ताना कसते अरे भाई तुम कहीं हाल ही जोतते देश के भार मोटे तगड़े होकर भिक्षा मांगने आ गए ये गृहस्थी लो, लो।, लो अच्छा तो माता पिता ने तुमको घर से निकाल दिया होगा भाई ने डंडे मारा होगा नहीं तो देखने में गोरे चट्टे और युवक और बाबा बन गए बेचारे को दो रोटी दे दो भाई घर का मारा हुआ है वो <laughs> कैसे देते है गृहस्त मानो में पोते नाती आदि को यू दिखा करके सबका विधा से सबका अलाई बलाई उस रोटी में आ, फिर ले बाबा मेरा घर तो छत ठीक रहे और मेरे घर की बला तेरे पेट में जाए ये। लो जी तो मान लो जी आय राजा को बैराग्य कैसे हुआ हेतु तो भाई हेतु मत देखो लात मार दी विभीषण को रावण ने लेकिन भगवान राम की शरणागति टूटी नहीं अगर आपको विचार के बल पर दोष दर्शन के बल पर ही वैराग्य हुआ है बड़ी ऊंची बात लेकिन घटना से भी अगर वैराग्य हुआ लेकिन वो वैराग्य काल कबलित नहीं हुआ एक बार हम पकड़ लिए गए बाबा होने के बाद घर वाले ले गए तिहार जेल में बंद थे गोरक्षा के लिए और अंत में जेलर जो थे उनकी पत्नी की चिकित्सा हमारे बड़े भाई कर रहे थे तो चिकित्सा के संदर्भ में वो आए थे जेल में वो दृष्टि पड़ गई हम तो पकड़ में आ गए खैर जब छुट्टी हुई फिर फंस गए एक फंसे माने फंसा लिए गए हाँ तो एक व्यक्ति हम लोगों के यहाँ मर्यादा ये थी बड़े भाई के सामने हम लोग कुछ नहीं बोल सकते शिष्टाचार के अतिरिक्त बहुत एक व्यक्ति युवा युवक आया भेजा गया सिखा पढ़ा के कुछ इसका दिमाग ठीक करो ये पागल हो गया है उसने कहा जब मैं पागल हो गया था तो आप ही के तरफ भगता था अब मैं ठीक हूं मैं। फिर क्या कहा आप तिबिया कॉलेज में रहे हैं ना चरक संहिता में सन्यास एक रोग का नाम है है सन्यास कल्प रोग है सन्यास ही नाम है और सन्यास की प्रशंसा भी चार संहिता में आप सन्यासी होने जा रहे न, हो ना रोगी हो गए आपका दिमाग ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं थोड़ा रहिए इसलिए स्वामी राम तीर्थ ने कहा हमको कह दो पागल पागल का तो समझ लो पालिया है गल तत्व रस्य की गल है अनर्गल संस्कृत में भी अनरगल गल है या नहीं पालिया है गल तत्व रस्य जिसमें वो है पागल लेकिन पगले व्यक्ति उसी को कहते हैं पागल है स्वयं पागल संसारी दृष्टि से लेकिन स्वामी रामकृष्ण ने कहा ठीक कहते हो ग्रह तो मैं हूं पागल लेकिन पागल का अर्थ क्या है मैंने पा लिया है गल तत्व रहस्य तो भाई किसी भी हेतु से विभीषण को लात मार दी लेकिन भगवान के शरण में तो लात ने पहुंचा दी जिस किसी भी ढंग से भगवान की ओर बढ़िए पीछे मत हती है हो अप्रतिहता हो भक्ति है? तब वो जीवन का फल मिला इसका अर्थ है भगवत चरणों में रहती सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में प्रीति या जीवन का दर्शन हर हर महादेव